भारतीय दर्शन मीमांसा दर्शन साहित्य इस शास्त्र का साहित्य बहुत विस्तृत है परंतु मुख्य दार्शनिक विचार प्रत्येक ग्रंथ के आदि में एक ही पाद में किया गया है अतएव जैमिनी सूत्र के जो इसका मूल ग्रंथ है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद मात्र को तर्क पाद कहते हैं और इसी में दार्शनिक विचार किया गया है इसलिए मुख्य ग्रंथों का एक प्रधान आचार्यों का ही उल्लेख यह किया जाता है जर्मनी का सूत्र ग्रंथ इस शास्त्र का सर्वांग पूपूर्ण ग्रंथ माना जाता है इनका समय ईसा के पूर्व तीसरी सदी कहा जा सकता है परंतु ये इस शास्त्र के आदि प्रवर्तक नहीं है इनके सूत्र ग्रंथ में बादरायण बादरी ऐतिसायन कारण जिनी कामुकायन आत्रेय तथा आलेखन इन आठ आचार्यों के नाम और इनके मतों का उल्लेख है इनके अतिरिक्त आपिशाली उपवर्ष बोधायन तथा भवदास प्राचीन आचार्य हैं जिनके मत अन्य ग्रंथों में उद्धृत किए गए हैं जर्मनी ने मीमांसा दर्शन के बारह अध्यायों में मीमांसा के विषयों का विचार किया है ये विषय बारह हैं अतः इस ग्रंथ को द्वादश लक्षणी भी का लोग कहते हैं इसके प्रथम अध्याय प्रश्न प्रथम पाद को तर्कपाद कहते हैं जिसमें धर्म जिज्ञासा धर्म लक्षण धर्म प्रामाण्य धर्म में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का अपेक्षा राहित्य धर्म में वेद का प्रामाण्य शब्द नित्यता वेद की अर्थ प्रत्याय प्रत्यायकता तथा वेद के अपौरुषेयत्व का विचार है प्रसंग से आत्मा आदि का भी विचार है मीमांसा के बारह विषय ये हैं धर्म जिज्ञासा कर्म भेद शेषत्व प्रयोज्य प्रयोजक भाव कर्मों में क्रम अधिकार सामान्य तथा विशेष अतिदेश उह, बात तंत्र तथा अवाप ये पारिभाषिक शब्द हैं इन सबका यज्ञ तथा वेद के मंत्रार्श से संबंध है इनके ही विषय इन अध्यायों में आलोचित है मीमांसा सूत्र पर पूर्व में अनेक टीकाएँ थीं किंतु वे उपलब्ध नहीं हैं सबर स्वामी का भाष्य ही सबसे प्राचीन एक बृहद व्याख्या है जो हमें आज उपलब्ध है सबर स्वामी का समय ईसा के पश्चात चौथी सदी से बहुत पूर्व कहा जा सकता है विद्वानों ने यह दूसरी सदी में रखा है सबर स्वामी का वास्तविक नाम आदित्य देव था जैन को भय से यह जंगल में चले गए और अपना नाम शबर धारण कर लिया यही भाष्य इस समय मूल ग्रंथ माना जाता है इसके तीन मुख्य व्याख्यान करता हुए कुमारी भट्ट प्रभाकर मिश्र तथा मुरारी मिश्र इन तीनों के मत में अंतर होने के कारण वस्तुतः मीमांसा के तीन प्रधान विभाग हो गए भट्ट मत प्रभाकर मत जिसे गुरुमत भी कहते हैं तथा मिश्र मत मुख्य टीकाकर वार्तिककार कुमारिल थे छठी या सातवीं सदी में यह शंकर दिग्विजय के अनुसार इनके साथ शंकराचार्य का वार्तालाप प्रयाग में त्रिवाणी त्रिवेणी के तट पर हुआ था कुमारिल आस्तिक तथा नास्तिक शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे बौद्ध मत का इन्होंने बहुत प्रौढ़ खंडन अपने ग्रंथों में किया है इनके मुख्य ग्रंथ है श्लोक वार्तिक यह तर्कपाद के ऊपर बृहदवार्तिक ग्रंथ है इसमें दार्शनिक तत्वों का पूर्ण विचार है तंत्र यह मीमांसा सूत्र के प्रथम अध्याय द्वितीय पाद से आरंभ कर तृतीय अध्याय के अंत पर्यंत ग्रंथ के ऊपर वार्तिक है चतुर्थ अध्याय के बारहवें अध्याय के अंत तक ग्रंथ के ऊपर वार्तिक का नाम है टुप टीका यह बहुत छोटा ग्रंथ है इन्होंने बृहत का तथा मध्य मध्य का भी लिखी थी किंतु ये उपलब्ध नहीं है कुमारील ने अपने ग्रंथों के लिखने के उद्देश्य में कहा है कि मीमांसा शास्त्र नास्तिकों के अधिकार में आ गया है उसका उद्धार कर आस्तिक पथ में लाने के लिए हमने यह प्रयत्न किया है प्रायण वही मीमांसा लोके लोकायती कृता तामास्त्र कप कपथे करतुम अयम यत्न करमारियों के संबंधी मंडन मिश्र बहुत बड़े मीमांसक तथा वेदांती थे कहा जाता है कि इन्हें के साथ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था और पश्चात यह शंकर के शिष्य बनकर सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए इन्होंने भावना विवेक विधि विवेक विभ्रम विवेक निमांसा मीमांसानुक्रमणी या सातवीं सदी आदि ग्रंथ लिखे कुमारिल के शिष्यों में सबसे विशेष ज्ञानी प्रभाकर मिश्र थे इनकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर इन्हें कुमारिल ने गुरु की उपाधि दी थी और इसी गुरु के नाम से इनका स्वतंत्र मत प्रसिद्ध है इन्होंने बृहति लब्धि ये दो टीकाएँ सबर पर लिखी है बृहति का कुछ अंश प्रकाशित है और अवशिष्ट अप्रकाशित है ये बहुत प्रौढ़ विद्वान थे इनके मत में अनेक अवान्तर मत के प्रवर्तक भी हुए जिनमें चंद्र एक बहुत बड़े विद्वान हुए उनका भी अपना स्वतंत्र मत है